ज्ञान स्वरूप सर्वज्ञ परमात्मा प्रेमी सज्जनों परम पिता परमात्मा के स्वरूप को समझने में परमात्मा को दिए गए संबोधन हमारी सहायता करते हैं ईषियों ने परमात्मा को जिन शब्दों से संबोधित किया उन शब्दों में परमात्मा का स्वरूप छिपा हुआ है परमात्मा के विभिन्न गुणधर्म अंतर्भावित हैं परमात्मा को जितने भी संबोधन किए जाते हैं वो परमात्मा के स्वरूप के बताने वाले होते हैं ऐसी वस्तु है परमात्मा वैसा वर्णन उनमें होता है ये समस्त संबोधन अनवर्थ होते हैं अर्थ के वस्तु के परमात्मा के अनुरूप होते हैं जो गुण धर्म परमात्मा में हैं, उनके द्वारा परमात्मा को संबोधित किया जा रहा है अनुसार में जैसे हम किसी व्यक्ति को कोई नाम देते हैं और नाम से उसको संबोधित करते हैं। ये नाम तो हमारे रखे हुए हैं उस नाम का जो अर्थ है वो उस व्यक्ति में हो ये आवश्यक नहीं है नाम का जो अर्थ है तात्पर्य है उस गुण से युक्त वो व्यक्ति हो यह आवश्यक नहीं है तो हम नाम रख देते हैं लेकिन कुछ नाम हम ऐसे रखते हैं जिनका अर्थ व्यक्ति में घटता है किसी को हम अध्यापक कहते हैं अध्यापक कहके संबोधित करते हैं तो अध्यापक का अर्थ उसमें घटता है वो अध्यापन कराता है पढ़ाता है किसी को हम चिकित्सक कहते हैं तो वो चिकित्सा करता है इलाज करता है इसलिए उसको चिकित्सक कहते हैं ये गुणवाची नाम है अनवर्थक नाम है इसी तरह परमात्मा को जितने संबोधन दिए जाते हैं आर्य अभिविनय में जितने संबोधन दिए हैं ऋषियों ने जो संबोधन दिए हैं वेद मंत्रों में उपनिषद आदि में जो शब्द आए हैं परमात्मा के लिए वे सब अनवर्थक होते हैं उस तरह का स्वरूप परमात्मा का होता है इसलिए इन संबोधनों को हम परमात्मा के स्वरूप को अच्छी तरह जानने में भी प्रयोग कर सकते हैं प्रयोग करना चाहिए ये संबोधन केवल नाम मात्र को नहीं है पुकारने मात्र के लिए नहीं है अर्थ सहित अर्थ की भावना करते हुए परमात्मा को स्मरण करने में ये हमारी बहुत सहायता करते हैं नया संबोधन ले रहे हैं हे ज्ञान प्रद परमात्मा ज्ञान को देने वाला है परमात्मा ज्ञान को देता है परमात्मा ज्ञान को देने के स्वभाव वाला है क्योंकि परमात्मा सर्वज्ञ है सब कुछ जानता है जैन का भंडार है उसी ने तो ये चमत्कार पूर्ण सृष्टि को रचा है इसकी व्यवस्थाएं की हैं? वो इसका रचयिता है वो इस सब को अच्छी तरह जानता है उसी ने योजनाबद्ध ढंग से इस सब को बनाया है तो वो सर्वज्ञ है और केवल अपने लिए वो सर्वज्ञ नहीं है वो हम आत्माओं के लिए भी ज्ञान को प्रदान करता है परमात्मा ज्ञान प्रद है ज्ञान को देता है तो किनको देता है हम आत्माओं को देता है विशेष रूप से मनुष्यों को देता है पशु पक्षी आदि अन्य जीवों को भी उनके लिए जितना आवश्यक है उतना ज्ञान देता है सृष्टि के प्रारंभ में परमात्मा ने चार वेदों का ज्ञान ऋषियों के अंतकरण में दिया और फिर उन ऋषियों ने अन्यों को उसका उपदेश किया इस प्रकार वेद की परंपरा चली आ रही है वेदों का ज्ञान हमें जो प्राप्त हो रहा है वह भी ईश्वर के द्वारा दिया गया है इससे भी ईश्वर ज्ञानप्रद सिद्ध होता है साक्षात दे या परंपरा से दे परंपरा से जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है उसमें भी पीछे परमात्मा विद्यमान है यदि परमात्मा उन चार ऋषियों को वेदों का ज्ञान नहीं देता तो हमारे तक वेद का ज्ञान नहीं पहुंचता ईश्वर तो ज्ञानप्रद है ऋषि के प्रारंभ में चार ऋषियों को परमात्मा ने अंतकरण में ज्ञान दिया इसका ये अर्थ नहीं है कि बाद के मनुष्यों को परमात्मा अंतकरण में ज्ञान नहीं देता है अब भी अंतःकरण में परमात्मा ज्ञान प्रदान करता है आज भी जो समाधि को प्राप्त होते हैं परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं जिनका परमात्मा से संपर्क हो गया है साक्षात् सीधा संपर्क हो गया है वो परमात्मा से ज्ञान प्राप्त करते हैं। परमात्मा उन्हें ज्ञान देता है और जिनको ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हुआ सीधा संबंध नहीं बना लेकिन अभी जो ईश्वर प्राप्ति के लिए लगे हैं धार्मिक है आचरण अच्छा रखते हैं उनके अंतःकरण में भी परमात्मा ज्ञान देता है उनकी योग्यता के अनुसार दिशा निर्देश मार्गदर्शन अंतःकरण में परमात्मा करता है आज भी परमात्मा हमें ज्ञान दे रहा है और जैसे जैसे हमारी योग्यता बढ़ेगी हम परमात्मा के ज्ञान को ग्रहण करने में समर्थ होंगे उतना उतना ज्ञान ईश्वर हमें प्रदान करता रहेगा परमात्मा ज्ञान प्रद है इसके अतिरिक्त परमात्मा ने जो व्यवस्था बना के दी है ज्ञान इंद्रिया बुद्धि मन ये जो सारा संसार है इसको हम जान सकें, इसके अनुरूप जो इंद्रियां दी हैं, इस संसार को हम मुख्यतः पांच विषयों में जान पाते हैं हम रूप भी देखते हैं हम गंध भी ले सकते हैं हम स्पर्श भी कर सकते हैं हम उसको चख भी सकते हैं और शब्द हो तो हम उसे सुन भी सकते हैं विज्ञान ने आज जो दूरदर्शन आदि बनाए हैं उसमें हम दो विषयों को ग्रहण कर सकते हैं एक तो रूप का और एक शब्द का दूरदर्शन आदि पे जो प्रसारण होता है विभिन्न सत्संग या प्रकृति की चीजें उसको हम दो ही तरह से जान सकते हैं या तो रूप से या तो उसके बारे में शब्द सुन करके। वहां में उस वस्तु का स्पर्श पता नहीं लगता है जो चीज दूरदर्शन पे दिखाई जा रही है उसका उसकी गंधा में नहीं आती है और न हम उसे चख सकते हैं लेकिन फिर भी ये दूरदर्शन कितना आकर्षक होता है हम उसको देखना चाहते हैं उससे हमारा बहुत सा ज्ञान भी बढ़ता है वो एक साधन है संगणक कंप्यूटर भी उसी श्रेणी में आएगा और भी बहुत से साधन हैं लेकिन परमात्मा ने हमें ज्ञान देने की व्यवस्था पांच प्रकार से की है जब तो स्पर्श रूप रस गंध ये विभिन्न द्रव्यों में गुण होते हैं उस सब का हमें ज्ञान हो सके ये व्यवस्था की है अब इन पांचों के भी हजारों लाखों भेद हैं आंखों से रूप को देखने की परमात्मा ने व्यवस्था की ये ज्ञान प्राप्ति का एक बहुत श्रेष्ठ साधन दिया है अब रूप भी तो बहुत होते हैं स्थूल रूप से देखें तो सात रंग होते हैं एक रूप में भी सात रंग हैं और एक एक रंग के भी तरकम भेद से बहुत भिन्नताएं होती हैं नीला रंग भी हल्का गहरा बहुत भिन्नताओं वाला होता है सैकड़ों प्रकार का हो सकता है पीला रंग सैकड़ों प्रकार का हो सकता है उन सब का मिश्रण अलग, अलग अलग प्रकार से होकर के भी चित्र विचित्र रंग रूप सृष्टि में है और हम भी वस्त्र आदि में लगाते हम रूपों की गणना करने लगे तो गणना नहीं कर सकते कितनी तरह के रूप है रंग की दृष्टि से और उसके साथ साथ हमें वस्तु का आकार भी पता लगता है ये लंबा है ये चौड़ा है ये गोल है ये छोटा है ये बड़ा है ये ज्ञान भी हमें इसके साथ साथ होता है रूप से भी पता लगता है और स्पर्श से भी पता लगता है कि एक छोटा है बड़ा है वो तो जो पांच साधन परमात्मा ने दिए हैं ज्ञान के ये परमात्मा की व्यवस्था से ही तो है इसलिए भी परमात्मा ज्ञान प्रद है उसे पता है बिना ज्ञान के आत्मा कर्म नहीं कर सकता उन्नति नहीं कर सकता ज्ञान का स्रोत समाप्त कर दीजिए कुछ नहीं कर सकते जितना कम ज्ञान का स्रोत होगा जितना कम ज्ञान होगा उतना ही हमारा व्यवहार सीमित होगा त्रुटियों की संभावना अधिकाधिक होगी हानि की संभावना अधिकाधिक होगी जैसे रूप इतने विविध हैं, हर चीज अलग अलग है उस सब का हम ज्ञान कर सकते हैं। ये जो हम देख करके ज्ञान प्राप्त करते हैं ये परमात्मा सीधे सीधे नहीं देता है उसने साधन दे दिया है चमत्कारिक साधन दिया है उस ज्ञान को संग्रहित करने की सामर्थ्य दी है वो अंदर इकट्ठा होता रहता है हम फिर स्मरण कर सकते हैं उस ज्ञान को विश्लेषण करने की सामर्थ्य दी है हम विभिन्न ज्ञानों को विभिन्न सूचनाओं को प्राप्त करके उनमें परस्पर संगति तालमेल विरोध भिन्नता याकलन कर सकते हैं विश्लेषण कर सकते हैं अनुभव करते हुए और उस विश्लेषण के साथ साथ हम निष्कर्ष भी निकाल सकते हैं ये भी एक ज्ञान की स्थिति है निष्कर्ष निकाल लेना निर्णय कर लेना और उस निष्कर्ष के साथ साथ ये मेरे लिए अनुकूल है प्रतिकूल है इसका ज्ञान हो जाना तो नेत्र एक इंद्रिय है रूप एक विषय है उसकी भी विविधता और उसकी भी गहराई अंदर मन बुद्धि तक देखेंगे तो बहुत व्यापक है परमात्मा इस व्यवस्था को करता है इसलिए वो ज्ञानप्रद है अलग अलग प्राणियों के देखने की सामर्थ्य रंग को जानने की सामर्थ्य कितनी दूरी तक देख सकते हैं इसकी सामर्थ्य है। अलग अलग होती है उनके उनके शरीर के अनुसार कर्मों के अनुसार परमात्मा ने वो व्यवस्था की है इसी तरह से नासिका से हम गंध ग्रहण करते हैं तो गंध कोई एक प्रकार की नहीं होती हजारों लाखों प्रकार की गंध है किसी एक गंध को भी ले लें तो उसमें भी बहुत विविधता है गुलाब के फूल की गंध लें वो भी भिन्न भिन्न होती है किसी एक फल को ले लें अमरूद को ले लें चीकू को ले लें केले को ले लें अलग अलग फल में समान फल होते हुए भी उनके स्वाद अलग अलग हैं कुछ कुछ भिन्नताएं होती हैं एक संतरे का स्वाद कुछ अलग है दूसरा लेंगे तो उसमें फिर भिन्नता रहेगी कुछ अधिक मीठा होगा कुछ अधिक खट्टा होगा कुछ गंध अलग होगी तो स्वाद गंध सब भिन्न इतने अधिक हैं, सैकड़ों प्रकार के इसी प्रकार से रसना और इसी प्रकार से स्पर्श तो ये पांच जानेंद्रियां दे करके परमात्मा ने हमें ज्ञान के प्रति उद्घाटित कर दिया जानो परमात्मा हमें जानना चाहता है जानो ठीक प्रकार से जानो जानना हमें है जानते हम हैं लेकिन व्यवस्था परमात्मा ने दी है इसलिए परमात्मा ज्ञानप्रद है अब इन इतने उच्च साधनों का उपयोग हम कैसा करते ठीक करते हैं या नहीं करते इसमें परमात्मा का दोष नहीं है हम इन्हीं इंद्रियों का उपयोग करते हुए अज्ञान से ग्रस्त भी हो सकते गलत निर्णय भी निकाल सकते गलत संगति लगा सकते गलत आकलन कर सकते और उसके परिणाम स्वरूप हानि को प्राप्त हो सकते परमात्मा ज्ञान प्रद है इसका यह अर्थ नहीं लेना चाहिए कि जितना भी हमें ज्ञान होता है अच्छा और बुरा वो सब परमात्मा देता है ज्ञान के साधन परमात्मा ने दिए हैं इस रूप में वो ज्ञान प्रद है लेकिन हमें जितना ज्ञान है वो सारा का सारा परमात्मा ने दिया है ऐसा नहीं कह सकते ज्ञान शुद्ध भी होता है और अशुद्ध भी होता है हम इन इंद्रियों का उपयोग करके शुद्ध ज्ञान भी प्राप्त कर सकते हैं और अशुद्ध भी कर सकते हैं ये जो हम ज्ञान प्राप्त कर रहे होते हैं इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से और उसमें फिर हमारा विश्लेषण होता है तालमेल होता है आकलन होता है निर्णय होते हैं ये सब हम करते हैं ज्ञान चाहे शुद्ध हो चाहे अशुद्ध हो ये परमात्मा नहीं देता है ये हम करते हैं ये उत्पन्न होता है लेकिन फिर भी परमात्मा ज्ञान को देता है वो स्वरूप उसका है सीधे सीधे वो ज्ञान देता है जो ज्ञान हम इंद्रियों से प्राप्त नहीं कर सकते मन बुद्धि से नहीं प्राप्त कर सकते अपने सामर्थ्य से नहीं प्राप्त कर सकते वो ज्ञान भी परमात्मा देता है वो एक अतिरिक्त ज्ञान का मतलब यहां पर शुद्ध ज्ञान परमात्मा जो भी ज्ञान देता है वो शुद्ध ही देगा क्योंकि उसके पास शुद्ध ज्ञान ही है परमात्मा का ज्ञान अशुद्ध नहीं है तो वहां से जो भी ज्ञान हमें प्राप्त होगा वो शुद्ध ही होगा से स्पष्ट होगा कि जो अशुद्ध ज्ञान है वो परमात्मा नहीं देता है परमात्मा ज्ञानप्रद है यानी शुद्ध ज्ञान को देने वाला है अशुद्ध ज्ञान वो कभी नहीं देता है वो हम अपनी असावधानी से ग्रहण करते हैं निकाल लेते हैं संसार को जानने के लिए सब लोग लगे हैं वैज्ञानिक लगे हैं सूक्ष्म से सूक्ष्म बातों को बड़ी से बड़ी बातों को जानने में लगे हैं और इस ज्ञान प्राप्ति में परमात्मा ने बहुत सुख भी दिया है नई वस्तु नई बात को जानने में हमें बड़ी उत्सुकता होती है हमें अच्छा लगता है नया स्थान को देखना नई जानकारी को प्राप्त करना ज्ञान का सुख इंद्रियों के सुख से हजार गुना अधिक है मैं दयानंद ने सत्यात प्रकाश में यह बात लिखी एक इंद्रियों का सुख होता है इंद्रियों से वो सुख इंद्रियों के माध्यम से वो हम सुख अनुभव करते हैं वो एक सुख अलग है और एक ज्ञान का सुख है यद्यपि वो ज्ञान भी हम इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त करते हैं लेकिन उसके पीछे जो सुख होता है ज्ञान का वो इंद्रियों के सुख से भी हजार गुना ज्यादा होता है और जब व्यक्ति को शुद्ध ज्ञान आ जाता है मन की शंकाएं हट जाती हैं, निश्चिंतता आती है भय हट जाता है वो तो सुख अपने आप में बहुत पड़ा है हम यात्रा करने जा रहे हो आरक्षण हुआ है या नहीं हुआ है अभी पता नहीं है गाड़ी समय पर आ रही है विलंब से आ रही है पता नहीं है गाड़ी समय पे नहीं पहुंची है तो क्यों नहीं पहुंची है क्या हो गया कोई हमारे पास आने वाला है समय पे कहा था नहीं पहुंचा हमें जानकारी नहीं है इन सब स्थितियों में हम अनुकूलता अनुभव नहीं करते ये प्रतिकूल स्थितियां और जैसे ही उनकी सूचना हमें मिल जाती है ये हमारे लिए अनुकूलता होती है जानकारी प्राप्त तो होते ही हमें निश्चिंतता आती है निर्भयता आती है अनुकूलता बनती है हमें कोई रोग हो गया कुछ परेशानी है लेकिन पता नहीं लग रहा है क्या रोग है अब रोग पता नहीं लग रहा है तो उपचार क्या कराएंगे क्या लें कौन सी औषधि लें चिकित्सक भी क्या दे इस अज्ञान की स्थिति में हमें अनुकूलता नहीं लगती प्रतिकूलता रहती है हम जानना चाहते हैं कि नहीं रोग का निश्चय होना चाहिए यही रोग है और फिर निश्चित हो जाए कि भाई ये औषधि है इस औषधि से ठीक होगा या नहीं होगा संशय है तो फिर अनुकूलता नहीं होती है प्रतिकूलता रहती है और निश्चय होता है इस औषधि से इतने दिन में ये रोग ठीक हो जाएगा निश्चिंत हो जाती है तो जान जितना जितना ठीक हमें प्राप्त होता है उतनी उतनी निश्चिंतता निर्भयता हमारे को प्राप्त होती है और शुद्ध ज्ञान की तो पवित्रता इतनी है कि वो व्यक्ति को बहुत संतोष और आनंद की स्थिति में पहुंचा देती है परमात्मा हमें शुद्ध ज्ञान देता है वो ज्ञानप्रद है वो कभी भी अज्ञान नहीं देता विपरीत ज्ञान नहीं देता यह विश्वास हमें हो जाए संसार का कोई भी व्यक्ति हो कितना भी जानकार हो कुछ न कुछ त्रुटि जाने अनजाने उससे हो सकती है जानते हुए भी कई बार गलत सूचनाएं विस्मृति से दे दी जाती हैं लेकिन परमात्मा की तरफ से जो सूचना आती है जो ज्ञान आता है उसमें इसकी कोई संभावना नहीं इस दृष्टि से परमात्मा हमारे ज्ञान का आधार है वो ज्ञानप्रद है और हमारे हित के लिए वो ज्ञान को प्रदान करता है परमात्मा को ज्ञान की दृष्टि से हम सर्वाधिक विश्वास के योग के समझ के चल सकें, तो हमारा ये मार्ग आध्यात्मिक मार्ग बहुत सरलता से आगे बढ़ सकता है परमात्मा को ज्ञान की दृष्टि से अपना परम सहायक मानते हुए हमें इस मार्ग पर चलना है मन में परमात्मा के ज्ञानप्रद स्वरूप को रखते हुए तीन बार ओम का उच्चारण शांतिरक्ष शांति पृथिवी शांतिराप शांतिषधय शांति